विष्णु कह भी थे जब चौबीस पूरा हो गया था 25 में काम त्याग द्वारा न इंद्रिया इति कुरिया प्रत्याह। शंका करने वाले कहे काम इच्छा का सब त्याग करें। करने कर इंद्रियो का विषय इंद्रिया प्रत्याहत किम तो उसके बाद क्या करे ऐसे शंका करने वाले शनि ही शनि शनि शनि पर बुद्धिया धृतिगृहतया आत्म संस्थान मनवा न किचित चिंत धृति गृहतया बुद्धिया शनि शनि रूप रुती गृहित बुद्धि के द्वारा धृतीय धैर्य उसके द्वारा गृह धैर्य मन से बुद्धि से शनि शनि विषय ऐसी हो तो, तो क्या करना आत्मस्वस्थ मन कर आत्म सम्य मन को आत्मस्वस्थ आत्म स्थिर करके न कि चिंत और नहीं करें शनि शनि शनि न सहसा टीका सहसा विषेभ्य सकाशापर मे मनसो न स्वास्थ्य संभवती भी प्रीत्या हठात विषय से मन हट जाएगा जिससे मन स्थिर नहीं होता है इसलिए कहते हैं न सहसा धीरे धीरे अभ्यास करेगी उपरमित करे ठीक है तत्व साधन धैर्यता बुद्धि रीत्या मन को स्थिर करने के लिए क्या साधन धैर्यता बुद्धि कया बुद्धिया कया उसका उत्तर है बुद्धिया कया प्रश्न है उत्तर बुद्धिया फिर प्रश्न है कि विशिष्टया उसका उत्तर गृह धर्युक्त बुद्धि से टीका में भूम्यादि अव्याकृत पर्यंता प्रकृति अष्ट पूर्व प्रोक्त धारण कृत्ता उत्तरो उत्तर प्रभिला कृत्त से लेकर के पांच भूत लेकर अवैकृत पर्यत अव्या प्रकृति माया उसके बाद महत्वअंकार पूर्व पूर्व उत्तर धारण कर पहले पूर्व में धारण करके उत्तर उत्तर क्रम में करेंगे जल में जल का तेज में इसी क्रम से उत्तर उत्तर क्रम से प्रबिला करें कार्य कारण में जो धारण करेंगे तो कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं कार्य का लय हो जाएगा कारण में फिर उसके कारण में धारणा करना कारणा में जो धारण करेंगे कार्य उससे अतिरिक्त नहीं ऐसे उसका लय चिंतन प्रक्रिया से सब सबका लय है आत्मा में प्रभिला और अभ्यक्त है माया वो भी आत्मा से नहीं आत्मा में अध्यस्त उसका भी आत्मा में लय करके आत्म मात्र निष्ठम आत्मा बना करके चिंतव्य और आगे कुछ चिंतन करने का हिर नहीं रहा चिंतन करने का कोई नहीं होने से अति स्वस्थ हवे इसी प्रकार जब एक शुद्ध स्वरूप आत्मा से अतिरिक्त कुछ ही नहीं अन्य अन्य कार्य का कार्य पृथ्वी का जल में जल का तेज में इसी क्रम से पांच भूतों का अहंकार महत अभ्यक्त अविद्या कुछ नहीं अज्ञान और अज्ञान भी आत्मा ऐसी अतिरिक्त नहीं ऐसा करके सब कुछ कार्य जितने प्रपंच है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है एक आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त जितने अध्यस्त है अध्यस्थ की सत्ता है ही नहीं इसलिए अध्यस्थ केवल दिखता है नहीं है वास्तवता आत्मा ही है सर्वत्र अधिष्ठान ही अध्यस्त रूप से दिखता है अधिष्ठान ही सत्य है ऐसे निश्चय करके आत्मस मान हृत फिर आगे न किंचित कुछ है ही नहीं समीक्षा तो आत्मस्वस्थ होता है चिंता तो व्यवहार अति हो जाता है आत्मन संस्तम आत्मा संस्थितम आत्मा एवं सर्वम आत्मा में कैसे स्थित होगा तब तो तक तो संस्थिति में मन सीवृति मन की संस्थिति आत्मा में कैसा है आत्म एवं सर्वम यही निश्चय जब तक तो इसे निश्चय नहीं है सर्वत्र तो सत्य बुद्धि रहे तो ध्यान में बैठने पर मन भागता है शास्त्र से विचार करने पर जब सर्वत्र मिथ्यात् तो बुद्धि हो जाए सत्य एक आत्मा ही बाकी सब कुछ मिथ्या है मासुदेव सर्वम सर्वम कर एक आत्मा तत्व तो ही है नाना, नाना है ही नहीं दिखता है केवल सपने भी बहुत कुछ पदार्थ दिखते हैं है नहीं आपसे भिन्न कुछ नहीं होने पर भी दिखते हैं अभी ठीक इस प्रकार आपके वास्तव स्वरूप आत्मा स्वरूप है चिद रूप है उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है चित्र से अतिरिक्त नहीं है बाकी जो कुछ दिखता है आत्मे सर्वम न तो अन्य किंचित अन्य कुछ ही नहीं आत्मस्वस्थम मना ऐसा न किंचित चिंत और कुछ चिंता नहीं करे ठीक है मैं योग विधि उपक्रम उत्तम आशंका योग विधान आरंभ करा करके ये क्या कहते आत्मस्वस्थम करे कुछ चिंता नहीं करे तो कहते योग परिधि योग परम परमो विधि अभी अवधि तो नहीं कही परमो मिलता है परम विधि कहीं क्या परम अवधि क्या है यह मन सो निश्चल मान निश्चल हो जाना यही योग परम है मानो को स्थिर कर आत्मा में अन्य कुछ नहीं निश्चल हो जाना मन यही आत्मस मन कृत न किंचित चिंत शय टीका नब्दा निमित्ताधन राग देशवशा अत्यंत चंचल से अस्थिर तत्र स्वभावेन प्रभत कुतू न शब्दाद निमित्ता अनुरोधे शब्द उसके कारण ही मन बाहर जाते है राग देश, देश विषय में ही अत्यंत चंचल से मन अत्यंत चंचल है स्थिर नहीं तत् तत्व स्वभाव प्रवृत्त से तन स्वभाव से प्रवृत्त होता है जो विषय में प्रवृत्त होता है कुतो नैश्चल निश्चल कैसे मन होगा मन में नैश्चल निश्चलत्व कैसे होगा और नश्चिंत चिंतन का अभाव किसी का चिंता कि नहीं करे न किंचित भी आत्मा आत्म स्थिर रहे उसकी चिंता नहीं करिए कैसे होगा ऐसा शंका मन से कहते तत् एवं आत्मस्वस्थ मन कर तुम योगी योगी प्रभु है मनो को आत्मस्वस्थ करने के लिए आत्म करने के लिए कैसे करें तथा क्या अर्थ है योग प्रारम्भ सप्तमी अर्थ तत्र योग प्रारंभ में मानो का आत्म स्वस्थ करने के प्रभुते है कैसे करेगा इसके लिए आगे बताते यतो यतो यतो निश्चरति ततस्ततो वशं यतो निश्चरति स्थि ततस्ततो नियमेत वश वशं नि मन चंचलम अस्थिर निश्चर यत यत निमित्ता पंचमी अर्थ है निमित्ता जिस निमित्त से अस्थिर चंचल मन निश्चर मन अस्थिर चंचल चलती बार बार भाग जाता है ये मन निश्चर यत यमित से बार बार भाग जाता है मन ततस्त नियम्य निमित्त से मनो को नियमन करके आत्मनि एव वशम तो को आत्मा में ही स्थिर करे में, यतो यतो यस्मादे शब्द निमित्त है इसके कारण इंद्रिय मन बाहर जाते निश्चर निर्गचती स्वभाव तो साथ ये स्वभाव दो से मन चंचलम चंचल का चल चंचल अतए स्थि अत्यंत चंचल होता है स्थिर कैसे तत तस्मित शब्द निमित नि के आभासी तमित एक इंद्र का विषय सब शब्द स्पष्ट सदुपर से एक एक के विषय में इंद्रिय मन में चिंतन होता है वो विषय का कर चिंतन करे तथा निमित्त तो क्या है चिंता नहीं करके उसमें बड़ा सोवन अभ्यास करता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा करके विषय भागता है अब विचार करे वो है क्या है यथात्म निरूपण करे था तथा तो है क्या है वो क्या वस्तु है ऐसा विचार करे यथात्म निरूपण विषय करने पर अद्यस्त वस्तु तो, तो है दिखने पर भी नहीं है मरुह में भी चलो दिखता है दिखने पर भी नहीं है तो दिखता है तो सत्य ऐसा नहीं ऐसा लगता है किंतु वास्तव तो है क्या सपने में सब पदार्थ दिखते नहीं पर भी है ही नहीं अब इस प्रकार जो श्रुति कहती है नेहर नाराज वास्तव नहीं किंतु दिखता है तो दिखने पर अद्यस्त तो वस्तु तो की सत्या है नहीं केवल ऐसे दिखता है जब खाद्य नहीं है लकड़ी मिट्टी से बनाया गया फल सुंदर दिखता है केला सेव लड्डू बड़ी सुंदर बनाते प्रदर्शन में जो निश्चित निरूपण हो जाए कि खाद्य नहीं है दिखता है ऐसा लड्डू केला नहीं है, कदली जैसे बना हुआ तो इच्छा नहीं होगी नहीं सत्य तो इच्छा होगी तो विषय का चिंतन का नंबर वास्तव नहीं है सपन दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट निश्चय होता है की ये जागृत प्रपंच है दृश्य जड़ अनात्मा है कल्पित है सपन जैसे ऐसा बार बार निश्चय करने पर मिथ्यात्व मिथ्या तो बुद्ध होने पर विशेष मन हटता है सत्यत्व तो बुद्धि भूख लगती है और सामने रखा गया खाद्य खाने की इच्छा होगी या खाने की इच्छा नहीं करो थोड़ी देर हम आँख दर बंद करेंगे मनुष्य सुषा मिल जाए तो अच्छा है भूख जब लगती है और जो निश्चित तो हो गया की मिट्टी से बना गया केले लड्डू है जो रखा गया लकड़ी के बना हुआ फिर देने पर भी नहीं लेगा देने पर ही खाओ एक लेकर ले तो नहीं खाएगा मालूम हो गया एक बार चबाया देखा थी मिट्टी तो पेंगे पेंगेगा इसी प्रकार प्रपंच में सत्य तो बुद्धि हो तो विषय के ओर मन भागता है और मिथ्यात्व बुद्धि शास्त्र प्रमाण है बार बार चिंतन करने पर जो अंत कोण तो थोड़ा शुद्ध होता है तो ग्रहण होता है नहीं तो चिंतन ही नहीं होता है उसमें भागता है बच्चे जैसे लकड़ी को लेकर के में चबाता है इसी प्रकार अभिवेक् सत्य समझ करके विषय भागता है तो विषय चिंतन करके यथात्म निरूपण आभासी कृत्य ये आभास है रूप रस गंध स्पर्श नहीं रूप और आभास रस आभा शब्द आभास आभास है वास्तव तो है ही नहीं रूप रस तो आत्मा में है नहीं कहाँ से है या झूठा दिखता है आभासी कृत्य वैराग्य भावना या वैराग्य भावना से विषय में दोष दृष्टि का नैराग्य होता है म, मन में चाहिए तो मन आत्मे आत्मा ने रखे और जिसको अपने आ, आप अच्छा मानते हो वस्तु तो अच्छा नहीं है आप जिस रूप रंधक अच्छा मानते हो यदि वस्तु तो अच्छा होता है सब उसको अच्छा मानना चाहिए जिस रूप को मनुष्य अच्छा मानता है उस रूप को कुत्ता गद्दा अच्छा नहीं मानते गा ऐसा कि गद्दा के पीछे भगता है कुत्ता ऐसे कुत्ती के पीछे भगता है जो कुत्ती दुर्गंध हो रहा है मक्खी बैठे कुत्ता उसके पीछे भगता है उसको अच्छा दिखता है, उसको नहीं है। भी खाद्य। आपको जो खाद्य अच्छा है सबको अच्छा नहीं और किसको कोई खाद्य अच्छा है किसके जो मनुष्य देखना नहीं चाहता है उसको भी खाने के लिए कोई कीड़े मकोड़े कुत्ते कौ आदि खाना चाहते इसी प्रकार उसको अच्छा लगता है तो आपका जो अच्छा रूप रस है तो सब को प्रिय नहीं है यदि वो अच्छा होता तो उसको भी प्रिय होना चाहिए ऐसा नहीं होता उसको जो प्रिय है वो अच्छा मानता है आपको प्रिय हो आप अच्छा मानते हो आपको लगता है ये अच्छा है और पशु पक्षी सौते वो अच्छा है उनके उनके खाद्य सबको प्रिय लगते सबके खाद्य सबको प्रिय लगते सबके बच्चे सबको जैसे अच्छा लगते इसी प्रकार है वस्तु अच्छा तो कुछ नहीं केवल अहंता ममता के कारण आरोपित है रूप में इस अनाधिकार से भ्रांति से वो अच्छा भावना मान बैठा है वो अच्छा लगता है उसको स्वाभाविक अज्ञान की कारण ही वास्तव रूप के ज्ञान नहीं होकर के आभास रूप रस के ज्ञान होकर के उसके पीछे लगता है वास्तव निरूपण करे तो सत्व रज तम त्रिगुणात्मक है तीनों गुणों का कार्य है उसमें रूप रस अन्दस्प जितने है तीनों गुणों तीनों गुणों से अतिरिक्त तो कुछ नहीं सब उत्तर गुणात्मक वास्तव नहीं है ऐसे बार बार विचार करे विषय में दोष दृष्टि अनित्व सात दुखित्व प्रयत्न लभ्यत्व अंत में दुख दात्रित्व, ये सब विषय में दोष दृष्टि करने पर वैराग्य होता है वैराग्य भावना करके ही मनु को आत्मनियो असम आत्मवश्यता अपा देमनिरुपण कैसे इसे दे दिया टीका में नहीं उसके पहले एवं प्रकार मनसम्य सामत शनि मन से एवन, आगे स्वाभाविकोष मिथ्याज्ञाधीन रागादी स्वाभाविकोष स्वाभाविकोष भाष्य मैं त्र आत्मस्वस्थ मना कर्तम एवं जो भाष्य मैया वो एवं सजाया एवं का मनुष्य इंद्राम जो कहा गया है। और स्वाभाविक दोष है स्वाभाविक दोष स्वभाव दोषा मनुष्य संचल का स्वाभाविक दोष से क्या मिथ्या ज्ञान ज्ञानाधीन राग आधी मिथ्या ज्ञान के कारण राग दोषादी स्वभाविक दोष है शब्दाधिर मनुष्य नियमन कथम मनो को नियमन कैसे करना का, का निमित्त यथात्म निरूपण आवासीकृत है निमित्त रूप रदि विषय उसको याथात्म करके आभासिक कैसे करना यथात्म क्या है क्षणत्व दुख समिश्रितत्व आदि आलोचना सब क्षेत्र है क्षय होने वाले नष्ट होने वाले सब विषय में शैष्णुत्व तो दुख समिश्रित समिश्र दुख मिश्रित्व आदि से साषय तो में है दोष इसके आलोचन विचार करना ये बार बार यथात्म निर्पण ये करना जब विचार अंतगोन शुद्ध होता है तो ये सब निमित्त ये विचार आता है जब अंतःकरण अत्यंत अशुद्ध है अविवेक है तो ये विचार नहीं होता है दौड़ता है आलोचना तब तो बार बार विचार करने पर वास्तव स्वरूप है तत्व तत्र वैराग्य भावना तब तो वैराग्य होता है ये विषय आलोचन करने पर इसका स्वरूप दुख मिश्रित तत्व सात सहित ये सब है विचार करने से वैराग भावना करने से तत्त आवासी करते वो आभा है सुख देने वाले नहीं दुख देने वाले ऐसे विचार करने पर तत तत्त नियम ते नियमित से मन खोटा करके नियमन करके मनोवसीकरण उपस में किम से मनोवसीकरण करने, करने पर सांतवन से क्या करे एवं आगे एवं जैसे निसीपण राम बैराग्य चेतन मन आत्मनिवश न आगे योगाभ्यास नया आगे भाषे में एवं में एवं योगाभ्यास योगिनः योगि मन प्रसाति मन इसी प्रकार योगाभ्यास के सामर्थ्य से योगी का माना आत्मा में ही सिर होता है ठीक है मैं? योगाभ्यास विषय विवेक द्वारा मनोनिग्रह आदि आवृति ये योगाभ्यास है खाली आसन करके प्राणायाम कर दिया इतने मात्र आसन प्राणायाम तो आवश्यक है इतने मात्र योगाभ्यास नहीं अब इतने करके ध्यान किया ध्यान करने कोशिश किया ये चाहिए योगाभ्यास विषय विवेक द्वारा विषय विवेचन करना विषय मिथ्या है आभास है उसमें दोष दृष्टि करे वैराग्य भावना करके मनो को निग्रह मनो को विषय से हटाए यदि मन ऐसे हट जाता है तो बहुत अच्छा है यदि नहीं हटता हाँ है तो विषय में दोष दृष्टि करके विवेचन करके मन को निग्रह करके निग्रहदी आवृति मनो निग्रह की आवृत्ति आवृत्ति इसलिए है क्यूँकी बार बार जितने चिंता किया थोड़ी देर में मन फिर भाग जाता है थोड़ी मन में प्रमाद आए तो मन फिर भाग जाता है इसे मनो निग्रह की आवृति अभ्यास वैराग्य अभ्याम धन अभ्यास आवृति बार बार यही अभ्यास है बार बार मनम भागता बार बार उसे हटा वैराग्य भावना करके बार बार, बार मन को हटाए यही योग मनो निग्रह आदि आवृत्ति निग्रह आदि से वैराग्य दो प्रशांतम आत्मनिव प्रलिनम यही प्रशांत होता है आत्मा मिलीन हो जाए आत्मा स्वरूप आत्मा शत्रु ऐसी कुछ नहीं लय होता है तद्रुप हो जाता है मनो समय अलग नहीं ध्या तो आकार हो जाता है अहम अस्मी हो जाता है यतो मन सच्लोत <coughs> प्रशात मनस प्रशात योगिनं योगिनं सुखमुत्तमं सुखमुत्तमं प्रशात मन संघन प्रशात योगि उपैतिशाज उपैंत योगिनं सुखमुत्तमं कलमशम कल योग अकमसम शांतरजसम सुखम उत्तम सुखम उपयोगित प्राप्त हो जाता है प्रशांत मनसम प्रशांत मनो ये स प्रशांत मना तम योग अभ्यास करने वाले शांत रजसम रज जिसका शांत हो गया क्लेश रहित हो गया और ब्रह्म और स्वयं ब्रह्मभूत हो गया जीवन अकलमसम कलमसित धर्माधर्म पाप पुण्य रहित जब ज्ञान होता है अकलमस होता है वही ब्रह्मभूत हो गया ब्रह्म स्वरूप इसको उत्तमम सुखम उपयोगी उत्तम सुख प्राप्त होता है टीका में मोहादि मनस्तवे स्वरूपूत सुखाविर्भाव से स्वापादो प्रसिद्धिम दुत ही शब्द प्रशांत मनसम ही एनम ही प्रसिद्ध है जो मन शांत होता है उत्तम सुख प्राप्त होता है ये प्रसिद्ध कैसे है काल में मनस्तव्योर अभावे मन में वृत्ति व्यापार नहीं और मन अपने कारण अज्ञान विलीन हो जाता है सुश्रुति अवस्था में जो सुश्रुति अवस्था में केवल मन के अभाव हो जाने मात्र से स्वरूप सुखभूत सुख का आविर्वाद स्वरूप हो तो सुख आविर्भूत होता है तब उठने में कहता है सम सुख से सो गया बड़े आनंद निद्रा नहीं होता है उसको दिखाना पड़ता है स्वरूप हो तो सुख का होता है सुसुख ते आदमी सुस्वती में मूर्छा में भी स्वरूप सुख किन्तु उसमें पता नहीं चलता है तभी तो स्वरूप सुख है सुख से रात्यंत यदि मूर्छा हो गया तो जितने कष्ट है संवर्ता कुछ मुझे पता नहीं चला ऐसे रह गया प्रसिद्धि इसको देने के लिए भगवान मन से ही मोहादि क्लेश प्रतिबंधाग दलेश प्रतिबंध होने से योगी ने यथोत्थ सुख अप्राप्त पूर्व पीछे कहता है ये सब प्रतिबंध रहेगा यही से सुख उत्तम सुख कैसे प्राप्त होगा आशंक्य मनोविले परिहर मनोलय हो जाएगा तो प्रतिबंध नहीं मनो जब है ते प्रतिबंध होगी मनो का लय हो जाता है शांत मनसम प्रशांत प्रशांत मनसम प्रशांत शांत तस्य अस्मदाद विलक्षणतम ब्रह्म भूतम योग्य अस्मदादी से विलक्षण ब्रह्म ज्ञान जब हो जाता है ब्रह्मस्वरूप अस्मदाप तो ब्रह्मभूत तुल्यम जीवन उतत्तम अम्बित वस्तु ब्रह्मतूत अज्ञानी सौ तो ब्रह्म्यम जीवन मुतमी जीवन मुत क्योंकि ब्रह्म्यसंख्य ब्रह्म निश्चय हाथ में प्रशात मनस प्रशात मनो ये स प्रशात मनात मनस एनम का योगेनम सुखम उत्तम उत्तम का निरतिशम जैसे बढ़कर अधिक नहीं उपेदी का उपे प्राप्त होता है शांत रजसम शांत रज से क्या प्रक्षण मोहादि रजसम ये मोहादि क्लेस रज ये शांत हो गया तो शांत रजसम प्राप्त होता है शांत रजसम और ब्रह्मभूतम अस्म से विलक्षण है ब्रह्मभूत है जीवनमूत ब्रह्मभूत कैसा है ब्रह्म सर्वम इतम निश्चय बंतम अज्ञानी में सब ब्रह्म है ऐसा निश्चय नहीं किसलो जीवनमूत नहीं जिसको ऐसा निश्चय हो गया ब्रह्म ऐसा निश्चय संशय विपरय रहित निश्चय तो साधन शास्त्र से हो जाता है किंतु देहादि में अहम बुद्धि है ऐसा नहीं शुद्ध ब्रह्म ही अहम ऐसे ज्ञान होने पर सर्वम ब्रह्म ब्रह्म से बिना कुछ नहीं ऐसा निश्चय वाला ही जीवनभूत है ब्रह्म भूतम वही ब्रह्मभूत है अकलमसम कलमस रहितम कलमसे पाप हाँ पुण्य पाप दोनों को ही कलमश शब्द से लेना अकलमसों का अर्थ धर्म धर्म आदि वर्जितम धर्मा धर्म आदि से मिश्र शुक्ल कृष्ण मिश्र ऐसे होता है कर्म कोई धर्म अधर्म पुण्य पाप रहता है शुद्ध धर्मा है ठीक है धर्म धर्म प्रतिबंधा यथोत सुख प्राप्ति पूर्व पीछे कहता है धर्म अधर्म प्रतिबंध रहेगा सुख प्राप्ति कैसे होगी उत्तम अकलमसम धरना धरना ज्ञान अन्य पर सब पुण्य पाप नष्ट हो जाता तब तो ऐसे निरती से सुख प्राप्त करता है लोगोम सुखम योगी नु भवति उत्तम योगी में उत्तम सुख प्राप्त होता है नृत्य से सुख ये कहा गया है तदेव स्फुटी इसका स्पष्टीकरण बस जान युंजन्यं सदात्मज योगी विगत कलम सुखे संस्पर्श सुख मत ब्रह्मसंस्पर्शः एवं योगी विगत कर्मश सदाजन सुखे ब्रह्म संस्पर्शम योगी विगत कर्मश धर्माधर्मादिकमस रही शुद्ध रागदेशादि कर्मस रही सदा आत्मांजन ऐसा अभ्यास कर्ता वह सुखम अत्यंत सुख प्राप्त करता है अत्यंत सुख कैसा है ब्रह्मसंस्पर्शम संस्पर्शन सुखे न था न्यायासन ऐसे जब हो जाता है कलमस रहित हो गया सदा अभ्यास करता है तो नयासन अत्यंत सुख को प्राप्त करता है अत्यंत सुख कैसे ब्रह्मसंस्पर्शम संस्पर्शन के, के सुख है उत्तम सुखम भाष्य में युजन एवं यथ क्रमेण इसी क्रम से योगी योगांतराय वर्जित होकर के सदा आत्मानी का क्रम क्या है क्रमो यथम मनसे इंद्रियो ग्राम विनियम में समन्तः इंद्रिय ग्राम को हटा करके योगांतराय राग योग के देशादी इससे वर्जित तो होने परी सदा आत्मान इंजन सदा सुखे निर्विशेषम मास्य में विगत कर्म से कार्य विगत पाप सुखे नयासन ब्रह्म सुखों को प्राप्त करता है निर सुख उत्कृषमतिश्ते निर्विशेष ब्रह्मणक्यं ब्रह्मके साथ संस्पर्श क्या एक वन ब्रह्म के साथ ऐक्यम त्रिविध उपाधि प्रवेद प्राप्त उपाधि थोड़ा कारण उपाधि लय हो जाएगा तो ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा उसको प्राप्त करता है उसका ऐसा ये नहीं ठीक है ठीक है में आत्मान इंजन से संबंध है सदा आत्मान इंजन हमेशा आत्मा का अभ्यास करते हुए योगाभ्यास करते हुए पाप पापदम उपलक्षण पुण्य से अभी पाप का पाप पुण्य रहित संस्पर्श का सुख तो ब्रह्म के साथ संस्पर्श संस्पर्श तादात्म्य सुख ब्रह्म के साथ संस्पर्श संबंध क्या संबंध तादात्म्य है एक रस तद्रुप हो जाता है तद्रुप ही सुख है ब्रह्म रूप ही सुख को प्राप्त होता है ब्रह्म हो जाता है उत्कर्ष संस्पर्श ये उत्कृष्ट सुख है उत्कृष्ट सुख क्या है विषय सुख में विशेष संबंध रहता है ये उत्कृष्ट है विषय सम्बन्ध के बिना विशेष संबंध के बिना सुख होने से उत्कृष्ट है इसे प्राप्त करता है श्लोको सुखे योगम अनु तो ब्रह्मभूत से सर्वानिवृत्ति निरतिशय सुख प्राप्ति लक्षणों ज्विध मोक्ष हेतु योग अनुष्ठान करने वाले ब्रह्म हो गया सर्वानर्थ निवृत्ति मोक्ष का स्वरूप है सर्वानर्थ निवृत्ति अनिर्ज से सुख प्राप्ति लक्षण द्विविध दो प्रकार दो प्रकार क्या दो ही है सर्वानर्थ निवृत्ति अनिज से सुख प्राप्ति नए के लोग एक विश्व दुख ध्वंस मानते है सर्वानर्थ अनिवृत्ति तो मानते और वो निर से सुख प्राप्ति नहीं मानते इतने केवल किन्तु यहाँ सर्वानर्थ निवृत्ति केवल ध्वंस रूप नहीं अनर्थ की आत्यंतिक अनिवृत्ति है उससे निरत की ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति सुख प्राप्ति ये द्विविध मुख्य के न किसी हेतु से प्राप्त हो जाए ऐसा शंका करने वाले के प्रति कहते है इधानी योग से जो फल है सर्वसंसार विचेद कारणम ते ये ब्रह्मकत्व दर्शन है यो का फल है आम सिंह ब्रह्म ऐसे साक्षात कर सर्वसंसार विच्छेद का कारण संसार का उसके कारण अज्ञान का विच्छेद हो जाता है उसको दिखाते सर्व सर्वभूतानि सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते सर्वत्र सर्वत्र थत्मास्वूता चात्में ईशते योग युक्ताशन सर्वत्र ईगयुक्ता तिष्ठति भूतेश सर्वभूतस्त आत्मा तम अपने को देखता है सर्वभूतम है सर्वभूतम आत्मा और सर्वभूता आत्मनी आत्मा में संपूर्ण भूत हो संपूर्ण भूत में मैं हूँ मेरे में संपूर्ण भूत है संपूर्ण भूत में जो रहेगा उसमें संपूर्ण भूत भुता। भूतरे में घट रहेगा तो घटा में फिर भूतल कैसे रहेगा संपूर्ण भूत में आत्मा है और आत्मा में संपूर्ण भूत है आकाश में घट रहेगा और घटे के अंदर आकाश रहेगा, घटे के अंदर आकाश, आकाश में घट घटा में आकाश आकाश में घट दोनों होता है ना नहीं इसी प्रकार सम आकाश में घट है और घट में आकाश है आत्मा व्यापक है संपूर्ण भूत के अंदर रहेगा और व्यापक होने से संपूर्ण भूत आत्मा में रहेंगे तभी बनेगा व्यापक होने से सर्वभूत आत्मा में और आत्मा सर्वभूत में सर्वत्र है क्योंकि व्यापक है और सब कुछ आत्मा में है ऐसे आत्मा में संपूर्ण दिखता है सर्वभूत आत्मा ने योग नोगा युक्त आत्मा अंतर्ण्य ऐसे योगी सर्वत्र सम दर्शन इच्छते है समम दर्शन वैसे सम्मान वाला सर्वत्र ब्रह्म ही ऐसे साक्षात्कार करता है देखते ज्ञान हो जाता है भाष्य में सर्वभूत स्तंभ सर्वे सुनम सु सर, सर्व अपने स्वर को देखता है ठीक है संबंध है और सर्वभूता सर्वभूत को ब्रह्मादि स्तंभ परिता ब्रह्म से लेकर स्तंभ तीर्ण तीर्ण पर्यत सब जितने भूत आत्मा देखता है सर्वभूता आत्मनि एकता आत्मा एक में एकत्व एक आत्मा में सब कुछ अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु एक अधिष्ठान में एक हो जाते हैं। है उससे संपूर्ण भूत भी उसका विशेषण आत्मा में ये देखेगा पूर्वी कहता है यदि उसका विशेषण सम्पूर्ण भूत रहेंगे न शुद्ध वस्तु ज्ञान तो शुद्ध वस्तु ज्ञान नहीं होगा ये न अविद्यास्तु के ज्ञान नहीं हो तो अभिध्य की अनुवृत्ति कैसे होगी आत्मा को देखता है आत्मा में संपूर्ण भूत अभी है तो संपूर्ण भूत आत्मा के विषय अनुस्थान रूप से यदि रहेंगे तो शुद्ध निर्विशेष वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो अभिध्य अनुवृत्ति कैसे होगी इसलिए कहा सर्वभूत उसमें आत्मा में एकत्व तो गए एकता अलग रूप से नहीं आत्मा से अत्य है इसे देखता है, है। उक्त दर्शन चित्त समाधान उपाय में दर्शक ज्ञान के लिए उपाय क्या है चित्त समाधान योग आत्मा योगेन सर्वत्र योगे युक्त विषम सामने सामदर्शन से साम निर्विशेषम ब्रम दर्शन ज्ञानम से गे गे गे गे गे निर्विशेष निर्विशेषन ब्रह्म ये सर्वत्र सर्वत्र समदर्शन ब्रह्म ब्रह्म एक ही ब्रह्मत्म एक वाले सर्वत्र सर्वत्र एक ब्रह्म का ही दर्शन विषमेश देहादिउप वैलक्षण मनुष्य पशु देव मृण ब्रह्म उपाधि में तद अनुरोधात विषमय दर्शन उसके अनुसार विषम हो जाएगा ज्ञान तदुपदर्शित दर्शन प्रतिबंधित ये दर्शन का प्रतिबंधक विषमय में समरूप से ब्रह्म एक है उसके साथ कोई संबंध नहीं अध्यक्ष विषमता है अधिष्ठान एक ब्रह्म है अधिष्ठान में कोई भेद नहीं एक अद्वितीय ब्रह्म है प्रतिबंधक नहीं सर्वत्र सर्वत्र एक ब्रह्मात्म विषय दर्शन निर्शे से, से अधिष्ठान का संबंध नहीं होता है अतिष्ठान एक ही साम दर्शन ये सामदर्शन ओम सन्न मित्र